ष शांतिष शांति ही ओम वेद ज्ञान के इस प्रसंग में वेद का जो धर्म से संबंध है उसकी हम चर्चा कर रहे थे हमारे लिए प्रश्न ये उपस्थित हुआ था कि हम अपने को वैदिक धर्मी कहते हैं या जो व्यक्ति अपने को वैदिक धर्मी कहता है उसके पास जो धर्म की परिभाषा मिलती है वो वेद की नहीं है बल्कि वो धर्मशास्त्र की है मनुस्मृति की है मनु की है और मनु ने जो धर्म की परिभाषा की है वो परिभाषा बहुत अच्छी है उसकी परिभाषा पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अधिक अच्छा तब लगता है जब हम धर्म की परिभाषा को वेद से परिभाषित करें पहले हम धर्म की इस परिभाषा को देख रहे थे कि धृति क्षमा दमोस्ते यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण यह कहता है कि किसी व्यक्ति के धार्मिक होने के लिए क्या करना है जो आपके अंदर है उसको नियंत्रित करना है बस इसी का नाम धर्म है हमारे अंदर क्या है अधीरता है हमें उसे नियंत्रित करना है हम उसे नियंत्रित कर लेंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे हमारे अंदर हिंसा है हमारे अंदर क्रूरता है हमारे अंदर कठोरता है हमारे अंदर असहिष्णुता है हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है तो धर्म क्या कहता है क्षमा करो दया करो धृति क्षमा दमोस्ते यृति क्षमा क्षमा करो सह क्षमा सहनशील क्षमा और कुछ नहीं है हमने क्षमा कर दिया कर क्या कर दिया अर्थात जो प्रतिक्रिया व्यक्त करनी थी वो रोक दी नहीं करनी तो हम किसे क्षमा करते हैं किसे सहते हैं उसे सहते हैं जिसे हम अपना समझते हैं जिससे हम निकटता समझते हैं जिसके प्रति हम सद्भाव रखते हैं जिसका हम भला चाहते हैं हम उसके प्रति क्षमाशील होते तो क्षमा उसका नाम नहीं है जहाँ निर्बलता है या कर नहीं पाना है कर नहीं कर पाने में क्रोध तो बहुत आता है लगता तो बहुत बुरा है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते विवशता विवशता का नाम क्षमा नहीं है सामर्थित होने पर भी बिना किसी क्रोध के बिना किसी आवेश के उसका भला चाहते हुए उसको कष्ट देने की इच्छा न रखना उसे दुख देने की भावना मन में न लाना ये है इसका मोटा अर्थ है सहनशील वो उसके साथ बुरा भी करता है तो भी बुरा मानते नहीं हैं मतलब क्षमाशीलता भी धैर्य का ही दूसरा रूप है धैर्य में हम जो रोक तत्काल करते हैं और क्षमा जो है बहुत व्यापक परिस्थिति में है देर तक जब धैर्य को हम रखते हैं तो हम क्षमा के क्षेत्र में आ जाते हैं मराठी संत उनके बारे में प्रसिद्ध था कि इनको क्रोध नहीं आता एक व्यक्ति ने कहा इसको क्रोध तो मैं दिला दूंगा तो वो गोदावरी में स्नान करके निकले और घाट के ऊपर आते ही उस व्यक्ति ने उनको थूक दिया अब वो तो गंदा हो गया तो वो वापस लौटे फिर स्नान किया फिर ऊपर आए उसने फिर थूक दिया ऐसा करते करते करते सौ हो गए सौ बार उसने थूक दिया और वो सौ बार नीचे लौटे और सौ बार स्नान किया अब वो थक गया उसने उनके पैरों में पड़कर क्षमा मांगी और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया क्षमा कर दिया क्या उस पर क्रोध ही नहीं आया नहीं आया इसके कारण ये, ये कारण जो है ये धार्मिक बनाता है मनुष्य को और वो कारण क्या उन्होंने उसकी बुराई को नहीं देखा उन्होंने कहा तूने मुझे सौ बार थोका तो क्या हुआ मैंने सौ बार स्नान करने का पुण्य ले लिया और मुझे तूने यह पुण्य दिया इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं तू मेरे लिए धन्यवाद का पात्र है तू मेरे क्रोध का पात्र कैसे हो सकता है तो व्यक्ति का जो मौलिक रूप है प्राकृतिक रूप है जो पार्श्विक रूप है जब उसको हम बुद्धि से नियंत्रित कर लेते हैं और दूसरी तरफ बदल देते हैं तब वो धर्म की श्रेणी में आ जाता है वो व्यवहार वो विचार धृति क्षमा दमोस्तेयम अब तीसरी जो चीज़ है जिसको दम कहते हैं दम का अर्थ है दमन करना इंद्रियों को रोकना अर्थात इंद्रियाँ अपने विषयों की ओर भागती हैं उनको रोकना वैसे तो रोकना दो तरह से है एक तो बाह्य रोकना है और एक अंदर रोकना है तो बाह्य रोकना तो हम सब करते हैं हमको हलवाई की दुकान पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी रखती हैं खाने की इच्छा होती है जेब में पैसा नहीं है या परिस्थिति नहीं है हम नहीं खाते अपने को रोक लेते हैं लेकिन मन में तो है किसी को अच्छी वस्तु को देखा पाने की इच्छा हुई मिलने की इच्छा हुई अपने को रोका तो वहाँ रोकने में जो कारण है वो कारण विवेक नहीं होता धर्म नहीं होता दंड होता है लज्जा होती है आदमी या तो भय से या शर्म से लज्जा से रुका रहता है और मनुष्य में अधिकांश प्रायः लोग जो होते हैं वो इसलिए अच्छे हैं कि समाज में अच्छाई का आदर होता है बुराई की निंदा आलोचना होती है बुराई को दंड मिलता है बुराई को अपराध माना जाता है इसलिए आदमी डर से और लोक लज्जा से समाज के भय से अनादर की भावना से भयभीत होकर के अपने आप को नियंत्रित रखता है इसी के लिए गीता ने एक पंक्ति लिखी है वो जो विषयों को इंद्रियों से इं, इंद्रियों वि, इंद्रियों को विषयों से समेट तो लेता है लेकिन मन से उसका चिंतन करता है मन से उसका उपयोग करता है मन से उसकी इच्छा करता है कहते हैं ऐसा जो चिंतन है ऐसा जो इंद्रियों का रोकना है यह मिथ्याचार है वो मन को तो दौड़ा रहा है और इंद्रियों को रोक रहा है हाथ पैर आंख वो आंख बंद करके बैठा भी हो सकता है लेकिन सोच कुछ और रहा होता है वो हाथ से पकड़ना तो चाहता है लेकिन हाथ उठा नहीं रहा है तो इंद्रियार्थन विमूढ़ मिथ्याचार उच्चते कहता है कि मनसाचरण जो मन से तो इंद्रिय विषयों का विचार कर रहा है लेकिन जो इंद्रियों को बलपूर्वक रोक रहा है इंद्रियाणी तो संयम्य इंद्रियों पर नियमन कर रखा है लग रहा है इसकी आंख इसने इस पर नियंत्रण किया हुआ है इसके हाथ इस पर नियंत्रण किया हुआ है यह पैर इस पर नियंत्रण किया हुआ है ये जीव है रसना है नियंत्रण किया हुआ है उसने बांध रखा है उस इंद्रिय में क्रिया नहीं दिखाई दे रही है इंद्रियाणित संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण लेकिन मन में उसका विचार चल रहा है विषयों के साथ उसका संयोग है मानसिक रूप में मनसा स्मरण इंद्रिया किसका विचार करता है इंद्रियों के अर्थों का विषयों के स्वरूप का समिथ्याचार है हम यह समझते हैं कि, कि किसी वस्तु को ग्रहण करने पर ही ग्रहण करने का आनंद सुख दुख अनुभूति होती है लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं अनुभव करते हैं देखते हैं वास्तव में तो ये चीज़ें देखने वाली नहीं हैं इंद्रिया कोई हाथ देखते नहीं हैं त्वचा कोई स्पर्श करती नहीं है स्पर्श का अनुभव जो है वो मन कर रहा होता है यदि मन न हो त्वचा के साथ जुड़ा हुआ तो अनुभव नहीं होगा तो इसलिए वो कहता है कि आपने भले ही हाथ रोक रखे हों आंखें बंद कर रखी हों लेकिन मन से जब आप उस विषय के बारे में विचार कर रहे होंगे तो आप विषयों से असंपृक्त नहीं हो सकते विषयों से दूर नहीं हो सकते विषयों का जो सुख है दुख है चिंतन है क्योंकि क्रोध करने के लिए सदा व्यक्ति सामने ही हो या अनिवार्य नहीं है हमारे मन में जैसे ही उसका नाम उसका विचार उसका काम ध्यान में आता है तो तुरंत को क्रोध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है काम के लिए किसी पात्र का नायिका का प्रेमिका का व्यक्ति का होना आवश्यक नहीं है वो विचार आते ही हमारे मन में हमारा तंत्र क्रियाशील हो उठता है तो वो ये कहता है कि जो संयम है दमन है ये ये दमन पूरा दमन नहीं है वास्तविक दमन ये है कि हमारे मन में उसकी इच्छा पैदा ना हो उस वस्तु को देखकर भी हमारे मन में कोई परिवर्तन प्रक्रिया ना बने कालिदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जो वस्तु के होने पर भी जिनका चित्त विचलित नहीं होता वो वास्तव में धीर कहलाते हैं तय व धीरा य चित्तांश जिनके चित्त जो हैं विकृत नहीं होते विचलित नहीं होते वो वास्तव में धीर होते हैं वो इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं ये जो परिस्थिति है वो हमको अच्छाई की ओर ले जाती है इंद्रियों का दमन कराती है विकार हेतु सतीविक्रीयते याम न चेतांशितय व क्योंकि शिवजी महाराज तपस्या कर रहे हैं और देवता लोग चाहते हैं कोई असुरों का संहार करने वाला पैदा हो जाए तो उनकी इच्छा है कि यह शिवजी पार्वती से विवाह कर लें और इनकी संतान हमारी रक्षा करे इसके लिए शिवजी के मन में पार्वती के प्रति प्रेम का होना आवश्यक है वो एक विकार है एक तपस्या में बाधा है तो जैसे ही देवता लोग उस परिस्थिति को पैदा करते हैं विकार का भाव आने की बात होती है तो शिवजी सावधान हो जाते हैं और उस विकार से अपने को दूर कर लेते हैं तो कालिदास लिखता है विकार हेतव। न विक्रिये एशाम न चेतांश तय वह धीरा धीरता वो है वो वास्तविक धीरता है जो विकार के कारण के उपस्थित होने पर भी जो हमारे मन में हमारे चित्तों में विकार पैदा नहीं करता कार्य पैदा नहीं करता बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि जैसे ही उनके मन में विकार आता है विकार का कारण वो सामने देखते हैं तो अपने तीसरे नेत्र से वो भस्म कर देते हैं कामदेव को क्रोधम प्रभो संहर संहरे यावदिह खे मरंति तवत्स व्यव नेत्र जन्म भस्मावशेषम मदन चकार देवता लोग कहते हैं हे प्रभो क्रोध को रोको रोको रोको क्रोधम प्रभो संहर संहरे यावद गिर खे मृता चरंति सवन ही भव नेत्र जन्मा भव शिव के नेत्र से जो ज्ञान के होते ही विकार नष्ट हो जाता है इसलिए ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा गया है हम तीसरा नेत्र शायद माथे में बनाने का यत्न करते हैं लेकिन ज्ञान को नेत्र कहा है प्रज्ञा नेत्रो यम लोक आख खोल देखो दुनिया में सब अकल से बना हुआ दिखाई देता है दुनिया में हर चीज अकल से चलती हुई दिखाई देती है प्रज्ञा से युक्त सब कुछ देखते हैं रचना देखोगे तो प्रज्ञा से दिखाई देगी कर, क्रिया देखोगे तो भी उसमें प्रज्ञा दिखाई देगी वो जो रूप है जो क्रिया है जो स्थान है जो कुछ है उसमें रचना उसमें कौशल उसमें ज्ञान तो इसलिए प्रज्ञा नेत्रो एयम ये लोक प्रज्ञा नेत्र वाला है तो इसलिए हमारे यहाँ प्रज्ञा को बुद्धि को नेत्र कहा है इसलिए उसे तीसरा नेत्र कहते हैं इसलिए शंकर के तीसरे नेत्र के रूप में यहां उल्लेख किया गया है तो हमारा जो विवेक है जो ज्ञान है वो तीसरा नेत्र है और वो कब होता है वो तीसरा नेत्र खुलने पर ही ज्ञान के उदय होने पर भी हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं हम अपनी इंद्रियों पर जब नियंत्रण करते हैं तो बाह्य नियंत्रण को हम नियंत्रण नहीं कहते हैं हमारा नियंत्रण हमारे मन पर होता है और हमारा जो मानसिक नियंत्रण है वही वास्तव में हमारा दम है इंद्रियों का दमन करना तो इंद्रियों के दमन करने को आप क्या कहेंगे प्राकृतिक है स्वाभाविक है ऐसा तो नहीं है हमारी इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं यह स्वाभाविक है कोई अच्छी वस्तु खाने की देखते ही हमारी लेने की इच्छा होती है खाने की इच्छा होती है सुंदर वस्तु देखते ही नेत्रों से देखने की इच्छा होती है छूने की इच्छा होती है अच्छे फूल को सूंघने की इच्छा होती है अच्छे गानों को अच्छे शब्दों को अच्छे स्वरों को सुनने की इच्छा होती है तो हमारी सारी जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं वो स्वाभाविक रूप से उनको प्राप्त करने के लिए दौड़ती हुई होती हैं जो उनकी गति है उनकी उस ओर प्रेरणा है हम उसको धर्म नहीं कहे थे धर्म उसका नाम है उसे रोकना उसे नियंत्रण करना अर्थात जहाँ जब जितनी आवश्यकता है उतना उसको आगे बढ़ने देना और जितनी आवश्यकता नहीं है अनावश्यक है उसे रोक देना इसलिए यहाँ पर धृति क्षमा दम जो तीसरा गुण है तीसरी बात है जिसको मनु महाराज ने धर्म कहा है वो है हमारी भौतिक प्राकृतिक चीजों का नियंत्रण करना शांत